पत्रावली दो कुमारी जोसेफिन में को लिखित द्वारा एटी स्टडी हाई व्यू केवर्सम रीडिंग इंग्लैंड सितंबर अठारह प्रिय जोजो तुम्हें समय पर नहीं लिखने के लिए सहस्त्र क्षमा चाह याचना मैं सकुशल लंदन पहुंच गया अपना मित्र मिल गया था अतः मैं उनके निवास पर सकुशल हूँ स्थान झमढ़ी है उसकी पत्नी तो एक फरिश्ता है और उसके जीवन में भारत भरा है वह वहाँ वर्षों रहा सन्यासियों से मिला जुला उनका खाना खाया इत्यादि अतः तुम समझ सकती हो मैं कितना प्रसन्न हूँ भारत से लौटे अवकाश प्राप्त बहुत से जनरलों से मुलाकात हुई वे मेरे प्रति बहुत ही शिष्ट और विनीत हैं प्रत्येक काले आदमी को निगरो समझने का अमेरिकनों का वह अद्भुत ज्ञान यहाँ नहीं है और कोई भी सड़क पर टकटकी लगा कर मुझे नहीं देखता भारत के बाहर दूसरे किसी भी स्थान की अपेक्षा मुझे बहुत ही सुखद जैसा लगता है ये अंग्रेज़ हमें जानते हैं और हम उन्हें यहाँ शिक्षा और सभ्यता का स्तर बहुत ऊंचा है यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है और इस प्रकार कई पीढ़ियों की शिक्षा से यह होता है क्या जंगली कबूतर वापस आ गए हैं प्रभु उन्हें तथा उनके स्वजनों को सदा सर्वदा सुख दे। बच्चियाँ कैसी हैं और अल्बर्टा तथा हेलिस्टन उन्हें मेरा असीम प्यार दो और तुम स्वयं भी उसे स्वीकार करो मेरा मित्र संस्कृत का विद्वान है अतः हम लोग शंकर के महान, महान भाष्यों पर काम करने में व्यस्त हैं दर्शन और धर्म के अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं हैं जो जो अक्टूबर में मैं लंदन में व्याख्यान पाठ का प्रबंध करने जा रहा हूँ प्यार और शुभकामनाओं के साथ सदा विवेकानंद